राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशत के, केंद्रिये शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्थ्यु थे, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कारिक्रम, रंगों का त्योहार। <laughs> अरे क्यों भाई रिंकू टिंकू आज तो तुम दोनों बहुत खुश हो रहे हो <laughs> अरे और तुम्हारे हरे पीले लाल रंगों से रंगे चेहरों को तो भाई पहचानना ही मुश्किल हो रहा है, है? कि कौन रिंकू है और कौन टिंकू है आप भी तो नहीं पहचाने जा रहे हैं भैया आपका चेहरा भी तो हरे वो लाल रंग से ऐसा ही रंगा है आपकी तो सिर्फ आंखें ही नजर आ रही हैं बस आपकी आवाज से ही आपको पहचाना जा सकता है हां भाई बच्चों आज तो बस पूछो मत जिसे देखो वही होली के रंग से रंगा हुआ है हां भैया चारों ओर खुशियां है खुशियां है होली है होली है होली है, है, है अरे भाई होली का त्यौहार है ही ऐसा <laughs> लगता है तुम दोनों सुबह से ही होली खेल रहे थे हां भैया और अभी तो हमें अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ होली खेलनी है उनको गुलाल लगाना है और रिंकू खूब सारी मिठाइयां भी तो खानी है हां हां भाई आज तो जहां भी जाओ मिठाई ही मिठाई खाने को मिल रही है हां भैया लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं मिठाई खा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं हां भैया अच्छा बच्चों क्या तुम्हें पता है कि होली के दिन हम एक दूसरे को रंग क्यों लगाते हैं यह भी कोई पूछने की बात है भैया होली तो रंगों का त्यौहार होता ही है हम होली के दिन हम खुशियां मनाते हैं नाचते हैं गाते हैं और सबके साथ प्रेम से मिलते हैं हां भैया होली है होली है खूब होली है होली के रंग में सभी चेहरे ऐसे रंग जाते हैं कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है किसी में कोई अंतर ही नहीं दिखता यही तो रंगों का कमाल है ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने बच्चों <laughs> होली के दिन सभी होली के रंग में रंग जाते हैं <laughs> सभी चेहरे रंग से भरे एक जैसे लगते हैं ना कोई बड़ा होता है ना छोटा हां भैया भाई होली है ही ऐसा त्यौहार खुशियों का त्यौहार प्यार से गले मिलने का त्यौहार <laughs> और आपस में मिलजुल कर रहने का त्यौहार भैया होली के दिन बहुत मजा आता है चारों ओर रंग ही रंग नजर आते हैं और मिठाई बस मुछीए मत भैया <laughs> यहां भी जाओ मिठाई ही मिठाई खाने को मिलती है बड़ा अच्छा लगता है सच हां भैया अच्छा बच्चों यह तो बताओ कि होली का यह त्यौहार हम कभी फरवरी के महीने में तो कभी मार्च के महीने में क्यों मनाते हैं भैया आप ही बताइए ना हमें नहीं मालूम हां भैया अच्छा मैं बताता हूं हम इस त्यौहार को तब मनाते हैं जब मौसम की ठंड जा रही होती है जी भैया और हल्की-हल्की गर्मी पड़ने लगती है हम समझ गए ना जी भैया यह समय फरवरी और मार्च महीने के बीच का ही होता है हम्म इसलिए होली कभी फरवरी महीने के आखिर में या मार्च में पड़ती है तभी तो भैया हम एक दूसरे पर पानी भी डालते हैं बड़ा मजा आता है वो जैसे आज मैंने डाला था और सुनो जी भैया जब खेतों में फसल कटने वाली होती है जी रंग बिरंगे फूलों का मौसम होता है भैया उन्हीं दिनों होली का त्यौहार आता है हां भैया अब हम समझ गए कि होली फरवरी या मार्च के महीने में क्यों मनाई जाती है और यह भी समझ गए भैया कि होली को रंगों का त्यौहार क्यों कहते हैं हम्म तो अब आप एक बात बताइए तो जाने अच्छा तो पूछो क्या बात है होली के दिन हम सब नाचते गाते क्यों हैं खूब मजे से ये त्यौहार क्यों मनाते हैं अरे ये भी कोई पूछने की बात है होली खुशी का त्यौहार है और इस दिन हम खूब खुशियां मनाते हैं जी और इसीलिए नाचते हैं गाते हैं और धूम मचाते हैं तो भैया इसी बात पर हो जाए, एक खुशियों भरा होली का गीत. तो हो जाए! <laughs> हो जाए! अच्छा बच्चों जी भैया अब तो हमने खूब होली खेली हां भैया मिठाई भी खा ली और नाच गाना भी हो गया हां भैया अच्छा बताओ अब क्या करना चाहिए अब घर चल कर नहा लेते हैं हां ये ठीक कहा तुमने पर जाते-जाते एक बात तो बताओ वो क्या भैया क्या भैया देखो तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कुछ लोग कीचड़ से भी होली खेल रहे थे अरे हां हां भैया देखा तो था पर हमें अच्छा नहीं लगा हम्म मिट्टी की कीचड़ कितनी गंदी होती है होली के इस खुशियों भरे त्यौहार में किसी के ऊपर गंदा कीचड़ डालना कितनी बुरी बात है हां, है हां। ना भैया हां बच्चों कुछ लोगों को गलत ढंग से होली खेलना अच्छा लगता है लेकिन होली के दिन मिट्टी या कीचड़ से ना तो हमें होली खेलनी चाहिए और ना ही औरों को खेलने देना चाहिए हां भैया होली का त्यौहार तो खुशी का त्यौहार है इसे हमें रंग और गुलाल से ही मनाना चाहिए मिट्टी या कीचड़ से नहीं बिल्कुल ठीक लो भाई आप तो घर भी आ गया हां भैया अच्छा भैया अच्छा भैया होली मुबारक हो हां बच्चों तुम सबको भी होली की बहुत-बहुत बधाइयां बहुत-बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार <laughs> रंगों का त्यौहार अभी आप सुन रही थी यह कार्यक्रम आलेख विनीता कृष्ण विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार नीरज शर्मा बाल कलाकार यमन कौशिक और मालती कौशिक संगीत दिनेश प्रभाकर ध्वन्यांकन सतीश लाळे और हेमराज निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा